महाभारत शांति पर्व सततमो तमोध्याय राजा किसका धन ले और किसका न ले तथा किसके साथ कैसा वर्ताव करे इसका विचार भीस्मवाच अत गाथा ब्रह्म गीता की पुरा विद यारण राज्युत भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर जिस मार्ग या उपाय से राजा अपना खजाना भरता है उसके विषय में प्राचीन इतिहास के जानकार लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं न धनम यज्ञ शैलाम हरम देव स्वेव दस्यूनाम निष्क्रियाणाम चत्रियो हर तुमते राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए इसी प्रकार उसे देव संपत्ति में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए वह लिटोरों तथा अकर्मण्य मनुष्यों के धन का अपहरण कर सकता है इमा प्रजा क्षत्रिया भारत धनम ही क्षत्रिय द्वितीयच नद से बलार्थम वनम्यार्थम चरत नंदन ये समस्त प्रजा क्षत्रियों की है राज्यभोग भी क्षत्रियों के ही है और सारा धन भी उन्हीं का है दूसरे का नहीं है किंतु वह धन उसकी सेना के लिए है या यज्ञ अनुष्ठान के लिए अभोग्या भोग्या पचन्त्युत यो वैन देवान्न पितिन्न भर्त्या अनर्थकंधन त्रहुधर्म विदोजना हरे त्रविण राजथिवीपति लोकम न कोशम तद्भि नृप राज्यो खाने योग्य नहीं है उन औषधियों या वृक्षों को मनुष्य उनके द्वारा खाने योग्य औषधियों को पकाते हैं ऐसे प्रकार जो देवताओं पितरों और मनुष्यों का भविष्य के द्वारा पूजन नहीं करता है उसके धन को धर्म पुरुषों ने व्यर्थ बताया है अतः धर्मात्मा राजा ऐसे धन को छीन ले और उसके द्वारा प्रजा का पालन करे किंतु वैसे धन से राजा अपना कोष न भरे असाधुभ्यो माता आत्मान संक्रमण करवा कृष्ण विदेहि अभित जो राजा दुष्टों से धन छीनकर उसे श्रेष्ठ पुरुषों में बांट देता है वह अपने आप सेत को सेतु बनाकर उन सबको पार कर देता है उसे संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता ही मानना चाहिए तथा तथा जय्लोक यथा यथा उद्भिज्जा जंतो जथन शुक्लवा ये तथा यहायते यथव दंतमशक यपीड़िकम शवृत्ति ये सुधर्मो विधीये धर्मज्ञ राजा अपनी शक्ति के अनुसार उसी उसी तरह लोकों पर विजय प्राप्त करे जैसे उद्भिज जंतु अर्थात वृक्ष आदि अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ते हैं तथा जैसे वज्र कीट आदि क्षुद्र जीव बिना ही निमित्त के उत्पन्न हो जाते हैं वैसे ही बिना ही कारण के यज्ञहीन कर्तव्य विरोधी मनुष्य भी, भी राज्य में उत्पन्न हो जाते हैं अतः राजा को चाहिए कि मच्छर डास और चीटी आदि कीटों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वही वर्ताव उन सत्कर्म विरोधियों के साथ करें जिससे धर्म का प्रचार हो यथा यथाझकस्मात भवती भूमो पांसुविलोलित तथेह भवे धर्म सूक्ष्म सूक्ष्म तरस तथा जिस प्रकार अकस्मात पृथ्वी की धूल को लेकर सिल पर पीसा जाए तो वह और भी महीन हो जाती है उसे प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म जान पड़ता है इसे श्री महाभारत शांति परमढ़ आपद् धर्म परमढ़ शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में एक सौ अध्याय पूरा हुआ